श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी त्रिगुणातीतान साधु का चरित्र कैसा होना चाहिए या स्वामी त्रिगुणातीत केवल बातों से नहीं वरन अपने जीवन के द्वारा भी व्यक्त किया करते थे वे सबके साथ मिलकर विविध कार्य करते ब्रह्मचारियों के लिए वे अपने ही हाथों भोजन पकाते क्योंकि उनका विश्वास था कि साधु के द्वारा स्पर्श किए हुए अन्न के माध्यम से दूसरों के हृदय में साधुभाव का संचार होता है दिन भर इस प्रकार परिश्रम करने के पश्चात वे सब के अंत में कार्यालय की मेज पर साधारण से बिस्तर पर सोते परंतु प्रातःकाल उठकर छात्रगण विस्मयपूर्वक देखते कि वे उनके जागने के काफी पहले ही उठाकर अपने नित्य कर्म में मग्न हो चुके हैं यह किसी एक दिन की बात नहीं है वर्षों ऐसा ही चलता रहा इन नवागत छात्रों में कैसे आध्यात्मिकता का बीज बोया जाए तथा अंकुरित किया जाए उनमें यथार्थ मनुष्यत्व कैसे जागृत हो इन्हीं सब विचारों में वे सर्वदा मग्न रहते थे वे अपने प्रिय शिष्यों से कहा करते थे तुम लोगों को किसी प्रकार खी तान कर उस अमृत सागर के तट पर ले जाना और उसके गर्भ में डाल देना चाहता हूँ तभी मेरा उद्देश्य सफल होगा इसके लिए यदि तुम लोगों को एक एक हड्डी भी तोड़ डालनी पड़े तो मुझे तनिक भी दुविधा नहीं होगी परंतु व्यवहार में वे निष्ठुर नहीं थे इस प्रकार काफ़ी समय तक उच्च भाव में रहने के फलस्वरूप चित्त में कहीं अवसाद न आ जाए इसलिए बीच बीच में वे मनोविनोद के विविध आयोजन भी किया करते थे तथा स्वयं भी उसमें भाग लेकर ब्रह्मचारियों के हृदय के बोझ को दूर कर देते थे उनके जीवन की अनेक घटनाओं में आध्यात्मिकता के साथ विनोद प्रियता के बेल से एक अपूर्व रस की सृष्टि हो जाती थी एक बार उन्होंने घोषणा की कि उनका विवाह होगा उत्सुक जनता उस रहस्य का भेद पाने के लिए एकत्र हुई यथासमय सब ने देखा कि उन्होंने श्री ठाकुर की स्तुति करते हुए उनके गले में वरमाला डाल दी उनका तत्कालीन जीवन सर्वदा ऐसे ही भावों से परिपूर्ण रहता था जो लोग संदेहयुक्त मन के साथ आते बौधायुक्त तर्क के द्वारा उनके संदेह का निराकरण नहीं होता फिर भी वे लोग उनकी निष्ठा से अभिभूत हो जाते और विस्मित होकर देखते कि यह एक ऐसा जीवन है जो कि पूर्णतया भगवत प्राप्ति के लिए तथा इस विषय में दूसरों की सहायता करने के लिए समर्पित है अधिकारी भेद से वे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था किया करते थे संभव है किसी ने आकर निर्जन में साधी जीवन बिताने की इच्छा प्रकट की व्यवस्था कर दी गई इस व्यक्ति को आश्रम के संयम पर्यावरण में कुछ महीने रहते हुए निर्जनवास की योग्यता प्राप्त करनी होगी संभवतः उस व्यक्ति को अन्य कई लोगों के साथ एक ही कमरे में रहना पड़ता वह सोचता यह भला कैसा विधान है केवल इतना ही नहीं उसके लिए दिन में दो बार अच्छे पौष्टिक आहार की भी व्यवस्था की जाती ऐसे जीवन में कठोरता का नामो निशान तक न पाकर जब वह निराश होकर होने लगता तो अचानक उसके मन में अनुभूति होती कि अनेक लोगों के साथ रहते हुए तरह तरह के संघर्षों के बीच पढ़कर भी अपने अहंकार को नियंत्रित रखना ही साधक जीवन की कठोरतम साधना है संभव है और कोई इतना सब सहन न कर पाने से शिकायत करता स्वामी त्रिगुणातीत कहते ने तो संयम सीखना चाहा था ना उत्तर मिलता हाँ पर इतना नहीं इसके बाद संभव है कि वह मठ छोड़कर चला जाता पर जो लोग अंत तक टिके रह सके थे केवल वे ही अपने जीवन में एक अमूल्य संपदा के अधिकारी हुए थे वे लोग उन दिनों की स्मृतियों को आनंदपूर्वक हृदय में धारण करते थे